ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनों ये नगतः सपन था वृंदावन में यह जानकर के तुलसी रामदास राम भक्त हैं एक कट्टर कृष्ण भक्त ने उन्हें कहा श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं राम तो केवल अंसावतार हैं यह सुनकर तुलसीदास ने अपनी अप्रतिम भाषा में कहा मेरा हृदय तो दशरथ के पुत्र के प्रति ही प्रेम था और मैं उनके अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध था अब जब आपने उनके दैवी स्वरूप के बारे में बता दिया है, तो मेरा प्रेम उनके प्रति गुना अधिक हो गया है। भगवान ने तुलसीदास को राम भक्ति के प्रचार का यंत्र बनाया समय आने पर उन्हें यह अनुभूति हुई कि दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले राम परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है उनकी भगवत अनुभूतियों ने उन्हें लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से पूर्ण कर दिया और वे दूसरों में स्वयं उपलब्ध धन्यता और आनंद का वितरण करने के लिए ललायित हो उठे इसका प्रमाण हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं में लेकिन विशेषकर अमर राम मानस सहित उनकी रचनाओं में पाते हैं उनकी दूसरी सबसे महान कृति विनय पत्रिका की रचना जिन परिस्थितियों में हुई वही उनके भगवत प्रेम से उमड़ते हृदय की द्योतक है एक बार एक हत्यारा वाराणसी आया और चिल्लाया राम की भक्ति के नाम पर मुझ हत्यारे को भिक्षा दो। अपने प्रिय राम का नाम सुनकर तुलसीदास ने उस व्यक्ति को अपने घर बुलाया और प्रसाद देकर उसे पवित्र घोषित कर दिया वहां के रूढ़वादी ब्राह्मणों ने उनसे पूछा की हत्यारे के पापों का प्रक्षारण किस प्रकार हुआ है तुलसीदास ने कहा अपने ही शास्त्रों में पढ़िए और भगवान नाम की महिमा का पता लगाइए इसे ब्राह्मण घर संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने और अधिक प्रमाण चाहा उन सभी ने यह निश्चय किया कि विश्वनाथ मंदिर का पवित्र शाण यदि हत्यारे के हाथ से खावे तो वे तुलसीदास की बात मान लेंगे उस व्यक्ति को विश्वनाथ मंदिर ले जाया गया और शाण ने उसके हाथ से खाया भी तुलसीदास ने यह सिद्ध कर दिया कि आंतरिक अनु या पश्चाताप को भगवान स्वीकार करते हैं लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई तो पाप का प्रतीक कली तुलसीदास को खा जाने की धमकी देने लगा तुलसीदास ने हनुमान जी से प्रार्थना की जिन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें इन पापों से छुटकारा पाने के लिए श्रीराम के सामने आवेदन करने की सलाह दी इस तरह विनय पत्रिका की रचना हुई अपने पूर्वगामी रामानंद के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने भी अपनी रचनाएं जन साधारण के कल्याण के लिए हिंदी में लिखी। इस पर संस्कृत विद्वानों ने उनकी आलोचना की एक दिन संस्कृत ज्ञानाभिमानी एक पंडित उनके पास आया और उनसे कहा महाशय आप संस्कृत के विद्वान हैं फिर भी यह महाकाव्य आप प्राकृत भाषा में क्यों लिख रहे हैं तुलसीदास ने उत्तर दिया लोक भाषा का मेरा उपयोग अशुद्ध हो सकता है लेकिन वह तुम्हारे संस्कृत पंडितों के नायिका वर्णनों से श्रेष्ठतर है पंडित ने उनके कथन का स्पष्टीकरण चाहा। तुलसीदास ने कहा यदि तुम रत्नजटित विष पात्र और मिट्टी का बना अमृत क्लश प्राप्त हो तुम किसे स्वीकार करोगे अपने प्रसिद्ध रामचृतमानस की प्रस्तावना में तुलसीदास हिंदी भाषा के चयन का समर्थन करते हुए कहते हैं भाग छोट अभिलाष बड़ करो एक विश्वास पयह सुख सुनि सुजस सब खल करि है उपहास भाषा भणित भोर मति मोरी हसबे जोग हसे नहीं खोरी प्रभु पद प्रीतिन न की तिन्हें कथा सुने लागी फीकी हरिहर पद रति मतिन कुतर की तिन कह मधुर कथा रघुबर की अर्थात मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हँसी उड़ाएंगे प्रथम तो यह भाषा की रचना है दूसरे मेरी बुद्धि भोली है इससे यह हंसने योग्य ही है हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी जिनके श्री हरिहर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी एक बार कुछ चोर तुलसीदास के घर में घुसाए उन्होंने एक सांवले युवक को हाथ में धनुष बाँ लेकर पहरा देते देखा वे जिस ओर भी जाते पहरेदार उनकी ओर मुड़ जाता और उन्हें दंड देने की धमकी देता वे भयभीत हो गए चोरों को और भी कुछ दिखा या अनुभव हुआ होगा दिन होने पर वे तुलसीदास के पास आए और पूछा महाशय आपका यह सांवले रंग का युवक कौन है यह सुनकर तुलसीदास अभिभूत हो गए वे समझ गए कि स्वयं भगवान ने पहरेदार का रूप धारण किया था उन्होंने अपना सर्वस्व उन चोरों को दे दिया अब भगवान राम का दर्शन पाकर तथा तुलसीदास के चमत्कारिक स्पर्श से स्वयं भी आध्यात्मिक भावपन्न हो गए उन्होंने संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त की और भगवान में मन लगाकर पवित्र जीवन यापन करने लगे एक बार तुलसीदास ने एक घर में शरण ली वे जब अपना भोजन पकाने लगे तो गृहिणी ने कुछ मसाले देने चाहे इसके उत्तर में तुलसीदास ने कहा कि वे उनके झोले में है तब उसने और कुछ निवेदन किया और उन्होंने पुनः कहा कि वह भी उनके पास है तो महिला ने कहा बाबा जी तुम्हारे झोले में इतनी सारी चीज़ें हैं केवल अपनी धर्म पत्नी के लिए कोई स्थान नहीं है वह महिला कौन थी या उनकी वही पत्नी थी जिसके शब्दों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था उसने उन्हें पहचान लिया लेकिन संत ने उसे नहीं पहचाना और उसे एक अजनबी ही समझा अन्य बहुत सी घटनाएं यह बताती है कि भगवत साक्षात्कार उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था तथा वे चाहते थे कि दूसरे भी अपने समग्र देह मन और प्राण से उसके लिए प्रयत्न करें। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर तुलसीदास का प्रशंसक था एक दिन उसने संत को बहुत सा धन देने की इच्छा व्यक्त की तुलसीदास ने उत्तर दिया भगवान की भक्ति करने वाले को कभी धन संचय नहीं करना चाहिए धन का चिंतन और उनके साथ जुड़ी चिंताएं मन को कलुषित कर देती है और मन भगवान के चिंतन के योग्य नहीं रहता एक अन्य अवसर पर जहांगीर ने कहा स्वामी जी हमारा मंत्री बिरबल बहुत बुद्धिमान है तुलसीदास ने कहा हाँ यह हो सकता है लेकिन यदि इस बहुमूल्य किंतु अनित देह को पाकर भी वह भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करता तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है प्रत्युत्तर में सफल होना, जैसा कि वह है, बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है भगवत साक्षात्कार में ही बुद्धिमानी नहीं था महाराजा मान सिंह उनके भाई और अन्य राजागण तुलसीदास के पास जाया करते थे तथा उनका बहुत सम्मान करते थे एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा क्या कारण है कि आजकल इतने बड़े बड़े लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं जबकि पहले कोई नहीं आता था तुलसीदास ने उत्तर दिया एक समय था जब भिक्षा में मुझे एक कानी कौड़ी भी नहीं मिलती थी तब कोई भी मुझे नहीं चाहता था लेकिन गरीब नवाज राम ने मुझे बहुमूल्य बना दिया है पहले मैं द्वार द्वार भिक्षा मांगता था अब राजा महाराजा मेरा चरण बंदन करते हैं पहले मैं बिना राम था अब राम मेरे सहाय हैं विनय पत्रिका में तुलसीदास माया की निद्रा से स्वयं के जागरण की चर्चा करते हैं और आध्यात्मिक जीवन यापन का अपना निश्चय व्यक्त करते हैं अबलो न सानी अब न नाम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर नसैंह पायु नाम चारु चिंतामढ़ी उर कर तेन खसैह श्याम रूप सुचिरुचिर कसौटी चितो इन इंद्र निज बों है मन मधुकर पन कुलसीघुपति पद कमल बसेह अर्थात अब तक तो यह आयु व्यर्थ ही नष्ट हो गई परंतु अभी से नष्ट नहीं होने दूंगा श्री राम की कृपा से संसार माया रूपी रात्रि बीत गई है अब जागने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है उसे अपने हृदय रूपी हाथ कभी नहीं गिरने दूंगा श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसे कसौटी बनाकर अपने चित्र रूपी सोने का कसूंगा जब तक मैं इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने मेरी बड़ी हँसी उड़ाई परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी और हंसी नहीं कराऊंगा अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा विनय पत्रिका